सनत कुमार जा रहे हो चार अपने पिता ब्रह्मा के पास गए बोले पिताजी ये बताओ कि जब हम अपने मन को देखते हैं तो उसमें विषय के सिवाय और कुछ नहीं देख अच्छा निर्विषय मन को किसी ने देखा है निर्विषय मन अपने आश्रय भूत आत्मा से पृथक होता ही नहीं सब विषय चेतन का नाम मन है और निर्विषय मन का नाम चैतन्य है अच्छा तो देखा किसी ने निर्विषय मन को तो बोले कि हम अपने मन को जितना देखते हैं तब उसमें कुछ ना कुछ कुरपुराता हुआ मालूम पड़ता है विषय का चिंतन करते करते मन विषय रूप हो गया है और विषय विषय मन में है मन विषय में है जब देखो जब मन विषय यही दोनों दिखते हैं और कुछ दिखता है तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा चाहते क्या हो कहा हम चाहते हैं पिताजी कि विषयों में से मन को अलग कर लिया जाए ये पूरी कथा है वो भागवत में देखो ये प्रश्न सबके मन में उठता है कि हमारा मन संसार में न जाने पावे स्त्री में न जाए पुत्र में न जाए धन में न जाए चंचल न होए, है ना? शब्द स्पर्श रूप रस गंध की सेवा में न जाए है ना? चाट पकौड़ी में न जाए तो लोग चाहते हैं कि हमारा मन जो है है ना? वो गुलाब जामुन रसगुल्ले में न जाए हमारा मन कहा जाए भोलेश्वर में जाए ऐसा सब लोग चाहते है ये समस्या सरकादी के सामने आई बोले कि पिताजी हमारा मन विषयों में और विषय मन में हम लोग एकांत में बैठ के समाधि लगा लगा के हार गए है ना कभी पांच मिनट की समाधि लगती है तो जब जगते हैं ना तो फिर और जोर से मन विषयों की ओर जाता है आप लोग बुरा नहीं मानना और हमने ऐसा देखा है हो जैसे कल एकादशी है तो आज क्या करते हैं कि फलाहार क्या क्या बनेगा इसकी योजना बनाते हैं हलवा पूरी कचौड़ी सब उसमें बनता है उसमें चावल दाल सब होता है फलाहार और महाराज फिर एकादशी को सोचते हैं कि आज तो एकादशी व्रत रहे तो अब कल के क्या क्या कड़ी भात है ना बनेगा और क्या दही बड़े बनेंगे तो दसवीं को एकादशी का फलाहार और एकादशी को द्वादशी का अन्नाहार है ना तो ये जो लोग अपने मन को बिल्कुल चुप चुप रखने की बात करते हैं ना हा हम मनी के मनी के गुरु हैं ना तो हमारे एक चैले का नाम मनीराम है तो जब मन को हम चुप रखते हैं ना, तो होता ये है कि थोड़ी देर तक चुप रहने से उसको विश्राम मिल जाता है शक्ति मिल जाती है तब तो और ज्यादा शक्ति से विषयों का चिंतन करने लगता है वो वक्त नहीं पड़ता हमारे एक महात्मा थे हम लोग तो थोड़ी श्रद्धा भक्ति तो करते थे उनके ऊपर तो वो एक तो तो कास्थों में जैसा खान पान है वैसा हम इसलिए बताते हैं कि हम पहले महात्माओं के पास जाते थे तो वो कैसे रहते हैं हाँ इसका ध्यान थे और संप्रदाय थे है ना तो जैसे कहते हैं ना कि तो है नो गिलोहे और दूसरे नीम चढ़े वो एक तो वो एक तो एक तो, तो, तो जाति में ही खान पान संबंधी कोई बहुत परहेज नहीं था और दूसरे अखोरी हो गए थे तो वो बैठ के सैकड़ों आदमियों के बीच में शराब पीते गए अच्छा हम लोग बचपन में सोलह सत्रह बरस से अठारह बरस जाते अरे बाबा जी आए बाबा जी आए ऐसे बोलते बाबा जी आए बाबा जी आए पंडित जी आए आओ आओ बैठो पकड़ के हाथ बैठा लेते अपने आदमी और जब तक हम उनके पास घरते तब तक पीड़ा बन बड़े स्थिति जरा आपका दूध बना देते हैं ऐसा उनके बारे में बड़े विस्तृत तो कौन सी बात उनकी बता आपको तो <से शाथ> हाँ <है> याद आ गई अरे मनी राम देखा भाई अरे तो वो एक बार मौत रहे बोले ही नहीं मौन रहते रहते हम लोग तो मौन से अपने दर्शन कर करते थे और विशेष करके हमारा तो बहुत ही आदर करते थे हमारे कई शिष्य जो थे अपने घराने के उनके पास जाते थे लोग हमारे कायस्थ भी बहुत शिष्य थे तो हम उनके पास जाते थे शिष्य भी हमारे जाते थे तो एक वर्ष में उन्होंने ने एक शिष्य के नाम से एक भजन एक शिष्य के नाम से एक भजन ऐसे लिखा था माने उस शिष्य में जो विशेषता थी और जो वो भगवान से चाहता था या जैसी उसकी स्थिति थी वो एक भजन में उन्होंने लिखा छता हुआ है सब हमारे हमारे नाम से भजन लिखा था अच्छा तो हुआ क्या कि जब मौन छूटने के एक महीने बाकी रह गए तब मीटिंग बैठी आ, जो मुख्य मुख्य शिष्य थे वो बैठे का महाराज जब बोलेंगे तो पहले दिन क्या बोलेंगे है ना अब वो गुरु महाराज जी बैठते हो ना उसमें लिख पढ़ के ये योजना बनती कि पहले दिन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे संत तो में ये पहले मुख्य व्यक्ति से है ना पहले ये बात कहेंगे महाराज तो मौन जब लोग होते हैं तो बोलते हम आपको अति के लिए नहीं सुना रहे हैं वरना ये बात हम गंभीर गंभीर बता रहे हैं लोग एकांत में बैठते हैं और कारखाना बनाने की योजनाओं एकांत में निकलते ये मनी की हालत एक राजा जो है ना वो पूजा में बैठा था और आया तो में आया बाहर तो दरवान ने वापस कर दिया लौटा और समय पूजा में तो बोला कि पूजा में नहीं है हमारा हाँ। वो दुकान आगे पूजा खरीद रहे हैं जाके, है। जाके उनसे कह देना है ना मतलब ये है कि मनी राम जो है ये भूखे रहो तो और खाना मांगते हैं मौन रहो तो और बोलना मांगते हैं है? हाँ एकांत में बैठो तो भीड़ भाड़ का मनोराज करते हैं <laughs> बड़े विलक्षण तो सनकादी का जो मन है, है वो भी है ना वो जब विषय से मन को अलग करते तो थोड़ी देर रहता फिर विषय का चिंतन करता विषय को मन से निकाल के बाहर फेंक दे ये चाहते हो कि विषय से मन को अलग कर लें ये चाहते हो <coughs> ये जो ख्याल है तुम्हारा <coughs> कि ये मन हमारे साथ रहेगा ये मन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा जद जागृतो दूरम उदेति ये वेद का मंत्र आपने सुना होगा जद जागृतो दूरम उदेती दैवम तदु सुप्य तथा वही जब तुम जागोगे तो ये दूसरे के घर जाके बैठेगा और जब तुम सोओगे तो तुम्हारे साथ आके सो जाएगा ये मन का स्वभाव है अपना ये वेद का मंत्र हो जागृतो दूरम उदेती जागती जागते ही बोले कि आज दिन में क्या काम करना है कि वो ऑफिस में जाना है लो नींद टूटी है ना तुम घर में और मन ऑफिस में और जब सोने लगो छोड़ के कि जा भाई नींद आई सब छोड़ के मन आ गया तुम्हारे साथ सोने को तो बात क्या है अब मन को विषय से अलग करें कि विषय को मन से अलग करें तो जो लोग किए नहीं रहते हैं ना पहले जिन्होंने भजन नहीं किया जिन्होंने ध्यान नहीं किया जिन्होंने समाधि नहीं लगाई अरे दो दो पैसे का फूल लेके पहुंच जाते हैं कि बस हमारा मन गया तो, तो, तो, तो, तो ये, ये दो नए पैसे में अपने मन को समाधि में डालना चाहते हैं सुनते हैं आचर है, है ना ये आश्चर्य है ना ये जादू का खेल तमाचा देखना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया ये बात भागवत में साफ है क्यों तो वहां लिखा है। नाभ्यपद्यता कर्म कर्मधी ब्रह्मा जी तो स्वयं कर्म करने में लगे हुए थे किस जीव का कौन सा कर्म है किस जीव का कौन सा कर्म है ब्रह्मा जी जो है वो लोगों के शरीर की जैसे कपड़े की डिजाइन बनावे ना कोई ऐसे हो लोगों के शरीर की डिजाइन बनाना ये ब्रह्मा जी का काम है ने देखा एक सेठ के घर में कुछ 100-200 तितली मरी हुई और बिल्कुल शीशे में सजा के रखे थे तितली। बोले हम जर्मनी से ले आए हैं तो तितली तितली आप तितानते तो होंगे ना तितली जी उड़ती फिराये <laughs> <laughs> में नेम न प्रेम बचपन में हमको एक ने बताया था हमारे मित्र के पिता थे तो कविता करते थे उनका नाम लक्ष्मी नारायण था तो बैरिस्टर बनने गए लाए संग में, में सी उड़ती फिरा प्रेम तो, <laughs> तो वो भाई कोई पीली और उससे बेल भूटा होता है ना तो मैंने सेठ सेठ ने हमको बताया कि कपड़ा बनाने के लिए ये तितलियां हम नहीं कठी की कपड़े की डिजाइन बनाते हैं उसको तो ये ब्रह्मा जी किसी को केंचुआ बनाते हैं किसी को सांप बनाते हैं है ना किसी को खरगोश बनाते हैं किसी को स्ही बनाते हैं क्या बिल्कुल विचित्र दोनों अलग खरगोश अलग और शाही अलग है ना? किसी को छछूदर बना देते हैं किसी को हंस बनाते हैं तो ये सब डिजाइन जिसके दिमाग में आती होए, उसका मन क्या स्थिर है, है? ब्रह्मा जी का मन खुद ही स्थिर नहीं है इतने जीव इनके इतने कर्म इनको कौन सी पोशाक पहनावेंगे तो फबेगी है ना इनकी वासना के साथ कौन सी पोशाक बनेगी ये महाराज वो तो उनके यहाँ तो एकदम ब्यूटी हाउस है तो <laughs> ब्रह्मा जी को नहीं आया हो नहीं आया तब उन्होंने हंस का ध्यान दिया देखो हंस माने ये बात कथा ये कथा भागवत में हंस का ध्यान किया तो हंस भगवान आए सात का चोगा पहन के हंस माने सफेद पक्षी निष्पक्ष नहीं निष्पक्ष करना कहीं आता है न जाता है जिसके पाख ही नहीं होगी वो कहाँ उड़ेगा न आग न जाएगा है ना तो निष्पक्ष जो है निष्पक्ष में आना जाना नहीं है पक्षी में ही आना जाना है ना आ, जो भक्तों के पक्षपाती भगवान है वही ना उतार लेते हैं है ना? जो भक्तों के पक्षपाती है वही उतार लेते हैं और जो बैकुंठ के पक्षपाती है वो चले जाते हैं आना जाना बिना पक्ष हुए पक्ष होए चिड़िया के पक्ष हो सब उड़े आवे जाए ऐसे भगवान भी जब पक्षी होते हैं तब आते जाते हैं ये सुखदेव भी इसीलिए पक्षी है कि वो कृष्ण पक्ष का वर्णन करते हैं गाग गाग भी, भी इसीलिए पक्षी हैं कि वो राम पक्ष का वर्णन करते हैं पक्ष न हो ए, आ, पक्ष न हो तो हम दफ्तर गो निष्पक्ष में कुछ नहीं इसीलिए भगवान पक्षी बन के आए हंस पक्षी बन के आए आ, ब्रह्मा जी निश्चित बड़ा प्रभावशाली पक्षी उठ के खड़े हो गए स्वागत किया बोले तुम कौन हो पहचाना नहीं तो बोले कि देखो आत्मा जो तुम्हारी सो मेरी जो तुम सो मैं आत्मा और दे बोले पंचभूत में तुम्हारे शरीर की भी लकीर खींची हुई और हमारे शरीर की भी लकीर खींची हुई तो शरीर भी हम, हम तु, हमारा तुम्हारा दोनों पंचभूत का और तुम और हम दोनों नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को भगवान प्रश्न हो वाचारम्भ हो यह तुम कौन हो ये प्रश्न बिल्कुल निरर्थक अब बोले बाबा ये बताओ हो कौन कि का यही बता रहा हूं कि जो तुम सो मैं जो मैं सोचो तो इसके बाद प्रश्न का उत्तर दिया वो प्रश्न का जो उत्तर है ना वो ये है कि जैसे विषय जो है वो शरीर है वैसे मन भी एक शरीर है शरीर को शरीर में डाल दो जीवत से दे मदरूप उभयम से देखो मैं और तुम दोनों एक और मन को तुम अपने साथ मत रखो इसको दो, ना इसको फैंक माटी जा दुनिया के साधक तो महाराज डर जाए संसारी लोग चाहते हैं कि विषय है मेरे साथ रहे है कि नहीं नहीं तो पेटी में दो दो लाख पांच पांच लाख रूपया लेके लोग क्यों चलते सखिए तो कि नीचे लाख लाख रूपये क्यों तो निकलते संसार के लोग जो हैं, वो वस्तु को अपने साथ रखना चाहते हैं और साधक वो होता है जो वस्तु को तो अपने साथ न रखना चाहे मन को अपने साथ रखना चाहे है ना? और ज्ञानी कौन होता है अब भगत का भी बता दें देखो विषयी वो है जो वस्तु को अपने साथ लेके रखना चाहता है और धर्मात्मा वो है जो खास तरह के कर्म में लग्न रहना चाहता है और भक्त वो है जो अपने मन को भगवान के साथ रखना चाहता है, है? और जोगी वो है जो अपने मन को ठप करके रखना चाहता है ताला बंदी जैसे मिल की ताला बंदी होती है ना ताला बंद इसी मजदूर मजदूर को भीतर नहीं आने देते हमारे काम धंधा सा ज्ञानी वो होता है जो मन और शरीर दोनों को एक सत्ता में जान करके छोड़ देता है छोड़ देता है माने बाधित कर देता है न मन न शरीर न रह न शरीर तो सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर की कोटि में और स्थूल शरीर को विषय की कोटि में कर दो और विषय जो है वो तो अपने अधिष्ठान में अभ्यस्त है इसलिए स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों नहीं है और परमात्मा ज्यो कहते हो अजायमान है तो वहां फिर ये बात बताई बोला ये इसको वैष्णव संप्रदाय में इस प्रसंग को बड़ी उच्च कोटि का माना जाता है वो कहते हैं कि जो कुछ तुम मन से सोचते हो आप से देखते हो कान से सुनते हो जीभ से बोलते हो वो सब परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है दूसरा कुछ नहीं है तो ये जो तुम अपनी ओर मन को खींचते हो यही आत्मा और परमात्मा में भेद है नारायण मदरूप जीव से वयं, देभयम मदरूपयम गजे परमात्मा से एक हो जाओ परमात्मा से मिल गए तो मन और मन विषय और विषय मन बोले अभी अलग करने की जरूरत नहीं है ये बताया हंस जी ने ये बताया कि तुम्हारा प्रश्न ये है ना कि हम विषय से मन को अलग करके रखें तो विषय संस्कार के बिना तो मन है ही नहीं तुम ये चाहते हो कि मन विषय में न जाए है? लेकिन विषयाकारिता के सिवाय और मन में है क्या कई इसलिए दोनों को तुम दृश्य कोटि में छोड़ दो और दृश्य जो है वो जिस अधिष्ठान में अध्यस्त है वो अधिष्ठान तुम स्वयं हो इसलिए न विषय है न मन है हैं वही कण कर्ण है जो कण कण के रूप में मालूम पड़ता है जो क्षण क्षण के रूप में मालूम पड़ता है जो कण कर्ण के रूप में मालूम पड़ता है वो सह का सह है ना एक ही अखंड वस्तु है तो ये सृष्टि श्रुति जो है प्रलय श्रुति जो है ये सब कब बोले ये सब परमात्मा के सिवाय कोई चीज नहीं है ये बताने के लिए है माटी से घड़ा बना तो माटी के सिवाय नहीं परमात्मा से सृष्टि बनी तो परमात्मा के सिवाय नहीं सृष्टि नाम की कोई क्रिया हुई कि सृष्टि नाम की कोई वस्तु बनी कि सृष्टि नाम का कोई अलग परमात्मा से मैटर है तो ये अभिप्राय नहीं है अभिप्राय तो ये है कि ये परमात्मा से जुदा नहीं है तो अब ये बात है आपने कल घोषणा सुनी अब सात दिन तक स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हो भूत संभव तेरपवाच्च संषिध्य कोन्वन जन कारणिध्य स यश नेति ने व्यातुते येन हेतुनाज प्रकाशते तौ ही माया जन्म युज्यते न जायते तो तस्य तत्व जायते ओम परा कि परमात्मा ज्यों का त्यों है ना तो परमात्मा किसी से पैदा होता है और न तो परमात्मा से कोई पैदा होता है परमात्मा का कोई पाप भी नहीं है और परमात्मा का कोई बेटा भी नहीं है ओ, ये बात आई वेद में ये बात होनी चाहिए तो क्यों अपरिच्छिन्न वस्तु के संबंध में केवल वेद ही प्रमाण है छिन्न वस्तु के विषय में केवल वेद ही प्रमाण क्यों है हो। जितने प्रमाण होते हैं वो अपने विषय को ही प्रकाशित करते हैं आंख से केवल हम रूप को देख सकते हैं आंख की कितनी भी सफाई की जाए और कितनी भी वैज्ञानिक उन्नति की जाए और उसके सामने कितने भी यंत्र लगाए जाए वो केवल रूप को ही प्रकाशित करेगी दूसरे इंद्रिय के विषय को प्रकाशित नहीं करेगी तो शब्द तो एक परि... रूप तो एक परिच्छि विषय हुआ ना वो शब्द नहीं है वो स्पर्श नहीं है वो रस नहीं है वो गंध नहीं है तो केवल आंख से कोई चाहे कि हम अविनाशी परिपूर्ण अद्वितीय प्रत्यक्ष चैतन्य को देख लेंगे तो जब आंख से शब्द ही नहीं दिखता है आंख से स्पर्श ही नहीं दिखता है आंख से रस गंध का ही पता नहीं चलता है तो बिचारी आंख से हम अपरिच्छिन्न माने काल से अविनाशी देश से परिपूर्ण और वस्तु से अद्वितीय है और अनुभव से बिल्कुल अपना आत्मा ऐसी वस्तु को हम प्रत्यक्ष प्रमाण से कैसे देख सकेंगे तो बोले अच्छा भाई आंख से नहीं देखेंगे कान से नहीं सुनेंगे नाक से नहीं सुनेंगे जीभ से स्वाद नहीं लेंगे त्वचा से नहीं सुनेंगे आओ मन से करेंगे मन तो इन्हीं इंद्रियों से जो देखा सुना जाता है उसकी कल्पना करता है साधन की कल्पना करता है तो ध्यान करते हैं और बाधक की कल्पना करता है तो उसको विकार बोलते हैं बाधक की कल्पना का नाम विकार है और साधक की कल्पना का नाम साधन है ध्यान है बोले आओ फिर बुद्धि से परमात्मा को देखेंगे तो बुद्धि तो खुद पैदा हुई है बुद्धि से सुसुप्तिकाल में कोई बात समझी जा सकती है तो बुद्धि से केवल आंशिक सत्य का ही ज्ञान होता है अपरिच्छिन्न और, और परिपूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं होता तो आप ये बात बिल्कुल निश्चित समझो कि जब नेति नेति के द्वारा सबका निषेध कर लेते हैं और केवल स्वयं रह जाते हैं स्वयं तो दसमस्तमसी जैसे बोलते हैं तुम दसमा पुरुष है इसी प्रकार श्रुति कहती है तत्वसी प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म और आत्मा के ब्रह्मत्व के ज्ञान से बाकी जितने झगड़े हैं वो सब कट जाते हैं <स्टाथ> तो अपरिच्छिन्न वस्तु अपने आत्मा से भिन्न नहीं हो सकते अविनाशी वस्तु अपने आत्मा से भिन्न नहीं हो सकते परिपूर्ण वस्तु अपने आत्मा से भिन्न नहीं हो सकते और कोई भी सत्य है जो अपने आत्मा से भिन्न होगा वो एकदम आंशिक सत्य होगा इसलिए अपने आत्मा का जो ब्रह्म बना है वो केवल श्रुति प्रमाण से ही सिद्ध होता है तो बोले अच्छा भाई अब श्रुति में कार्य कारण भाव का वर्णन है कि कार्य कारण भाव का निषेध है ये प्रश्न हुआ तो सामान्य रूप से तो ऐसा दिखता है कि श्रुति में कार्य कारण भाव का वर्णन है यतो यूता जायते ये न जाता जीवंती यद तद विजिज्ञास्व तद्रह्म तद श्रुति कहती है ये दिखने वाले जो भूत हैं, भूत नाम बड़ा अनवर्थ रखा गया है हो। जैसे डरे हुए आदमी को झूठ में भूत दिखता है क्योंकि उस समय वो खोज नहीं कर सकता विचार नहीं कर सकता भयाक्रांत जो पुरुष है उसको स्थानु में भूत दिखता है उसको शमशान में ब्याह होता हुआ दिखता है लेकिन यदि वो स्वस्थ चित्त होवे और बुद्धिमान होवे अनुसंधित अनुसंधित होवे तो उसको मालूम पड़ेगा कि वहां भूत है ही नहीं तो दृश्य के रूप में जितना भी भूत दिखाई पड़ रहा है भूत समूह झुंड के झुंड भूत ये जिससे पैदा होते हैं और जिससे पैदा होकर जी रहे हैं और जिसकी ओर चल रहे हैं और जिससे तृप्त हो रहे हैं यंती प्रयंती का अर्थ है प्रगच्छन्ति प्रियंत चिय तर्पणे धातु से भी प्रयंती रूप बनता है प्रयति प्रयत प्रयंती और अभी समी जिसमें जाके मिल जाते हैं तो सृष्टि स्थिति का वर्णन तो परमात्मा में ही है तो जिससे जिस सृष्टि हुई वो तो निमित्त कारण होना तो उसका अनिवार्य यही है उपादान कारण भले न हो और जिसमें लय हुआ उसका उपादान कारण होना अनिवार्य है वो निमित्त कारण भले न हो तो ये सृष्टि की उत्पत्ति परमेश्वर से और प्रलय परमेश्वर में इसलिए सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमेश्वर तो श्रुति तो सृष्टि स्थिति का वर्णन परमात्मा में करती है तो बोले श्रुति कहीं कहीं दुहरा वर्णन भी करती है देखो आप विचार तस्मात बा तस्माद बा आत्मन आकाश सम्भूत उस परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई या इस परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई व्यक्ति तस्मा तस्मा ये तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत ये तस्मात् क्या है प्रत्यक्ष उससे आकाश की उत्पत्ति हुई कि इससे आकाश की उत्पत्ति हुई तो इन्होंने ये निश्चय किया है कि उत्पत्ति तो माया से होवे तो भी और सच्ची होवे तो भी एक शरीका ही किया जाएगा इंद्रो माया भी गुरु रूपयीय ये इंद्र परमात्मा माया के कारण अनेक रूप देखे जाते हैं असल में अनेक रूप होते नहीं है इंद्रो मायावी पुरु रूप ईयत नेह नानास्तिक नस्तुत परमात्मा में नानात्व नहीं है अजाय मानो बहुधा विजायत है अजाय मान होकर के ही वो बहुधा ढास रहे हैं तो ये जो परमात्मा की का वर्णन है एक श्रुति कहती है न तस्य कष्ट जनिता ऐसा कोई नहीं है जिसने परमात्मा को पैदा किया हो बोले अच्छा भाई ये तो ठीक है पर परमात्मा ने तो सबको पैदा किया होगा तो वही श्रुति कहती है न तस्य कार्यम करणन च विद्यते परमात्मा ने किसी को पैदा भी नहीं किया और उसके पास कोई औजार भी नहीं है तो ये दो तरह की जब श्रुति सुनते हैं तब मन में शंका होती है कि कारण भाव का प्रतिपादन करने वाली श्रुति ठीक है।, है कि कारण भाव का निषेध करने वाली श्रुति ठीक है तो बोले भाई आ, ये अज्ञा तज्ञा अभियान व्यवस्था बोलो बम गोला फेंक दिया है जो परमात्मा को जानता नहीं है उसके लिए तो ये सृष्टि सचमुच पैदा हुई है उसी से है ना? और जो परमात्मा को जानता है उसके लिए उससे कुछ पैदा नहीं हुआ है अज्ञा तज्ञाभ्याम व्यवस्था एक अज्ञा अधिकारी है और एक तज्ञा अधिकारी है ज्ञ अधिकारी के लिए कार्य कारण भाव है और तज्ञ अधिकारी के लिए कार्य कारण भाव नहीं है नाय अब ये बात हुई कि श्रुति तो ऐसे भी वर्णन करती है कि आनंदात देवखलमानी भूतानी जायंत आनंदेन जातानि जीवन्ति जीवंती आनंदम प्रयती आनंद से ही ये सृष्टि हुई है आनंद में ही रह रही है आनंद की ओर जा रही है आनंद में ही तृप्त हो रही है और आनंद में ही मिल रही है मधु बाथा रिताय मधुक्षरण तिंदवा आनंद की हवा चल रही है आनंद की नदियां बह रही हैं? आनंद का बसंत आनंद की वर्षा आनंद का ग्रीष्म आनंद की शरद आनंद का हेमंत सब आनंद माधवीर न संतोष सब वृक्ष सब लता सब पेट सब पौधे आनंद के तो ये बताना क्या चाहते हैं असल में तो बताना ये चाहते हैं कि जिनकी नजर नाना में फंस गई है जिनकी नजर दुनिया में नाना में फंस जाती है वो आलसी हो जाते हैं हो लौकिक लो, बात आपको सुनाता सोचना कोई बच्चा हो और वो ये सोचने लगे कि नाना हमको बहुत साधन दे देगा हमारा नाना तो इसका फल क्या होगा कौ तो पढ़ने लिखने में भी आलसी हो जाएगा नाना के पास रह के कम लोग ज्यादा पढ़ पाते हैं बोला वो व्यापार करने में भी आलसी हो जाएगा वो खेती करने में भी आलसी हो जाएगा वो निकम्मा हो जाएगा नाना का आश्रय नहीं लेना चाहिए मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए है ना नाना मामा का आश्रय लेकर के आज तक किसी ने उन्नति की है बोले कि बाबा बापाई की कमाई पर रहेंगे नहीं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा माँ बाप की कमाई से बेटे की उन्नति नहीं होती अपनी कमाई से बेटे की उन्नति होली है तो जैसे नाना का आश्रय लेने की अपेक्षा स्वावलंबन श्रेष्ठ है बोला इसी प्रकार नानात्व का आश्रय लेने की अपेक्षा प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न एकत्व का आश्रय लेना उन्नत है सूची बात है आओ, ये विचार करें नानात्व की निंदा है श्रुतियों में कि नहीं है तो पहले बता चुके हैं नानात्व निंद मृत्यु समृत्युम गच्छती जाना युव पश्यति जो नाना को देखता है माने अनेकता को देखता है भेद को देखता है वो एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु में जाता है नानात्व दर्शन जो है वो दुख का हेतु है और एकत्व दर्शन जो है एकत्व दर्शन जो है कब तो वो सुख का हेतु है और मोक्ष का हेतु है तो देखो ज्ञान और विज्ञान में फर्क भी यही किया जाता है क्या जो अनेक में एक को दिखा दे उसका नाम ज्ञान और जो एक को अनेक बना के दिखा दे उसका नाम विज्ञान विशेष विशेष का जो ज्ञान है उसको विज्ञान बोलते हैं है ना? और संपूर्ण विशेषों में जो एकत्व है उस एकत्व के ज्ञान का नाम ज्ञान है ये परिभाषा श्रीमदभागवत में उपनिषदों में कोषों में सर्वत्र ज्ञान विज्ञान की परिभाषा यही दी हुई है देखो यहाँ सैकड़ों मनुष्य बैठे हुए हैं कई इनमें ये देखना कि ये ब्राह्मण है ये क्षत्रिय है ये वैश्य है ये धनी है ये गरीब है ये कुरूप है ये सुंदर है ये लड़ाई का कारण बनेगा और सब मनुष्य हैं ये दृष्टि करोगे तो है ना प्रेम का कारण बनेगा मनुष्यत्व एक है और व्यक्तित्व पृथक पृथक है तो अलग अलग व्यक्तियों में क्या क्या विशेषता है कौन काला है कौन गोरा है, है ना कौन क्रोधी है कौन शांत है है ना कौन छोटी जात का है कौन बड़ी जात का है ये पता लगाओ तो मन में राग द्वेष होगा और ये देखो कि सब मनुष्य हैं सब में मनुष्यत्व तो एक है तो सब अपने मालूम पड़ेंगे तो इसी प्रकार मनुष्यत को कैसे समझे तो, तो जाति हुई ना यदि तत्व एक देखा जाए कि ये खड़ा है ये सकोरा है ये कपड़ा है ये मकान है बोले ये सब पंचभूत है है ना चित्त में शांति आवेगी हो अच्छा पंचभूत नहीं देखो सब में एक सत्ता है शांति मिलेगी और वो सत्ता अपने चैतन्य स्वरूप से अभिन्न है देखो तो शांति मिलेगी है नो कि एक अखंड अपौरुषेय वस्तु परिपूर्ण है न और शांति मिलेगी आनंद मिलेगा इसी से श्रुति जो है वो जन्म मृत्यु का निषेध करती है संभूतरअपवादाचव प्रतिषिध्यतेसावाद से उपनिषद के जिस मंत्र का आप लोग रोज पाठ करते हैं उसका विचार प्रारंभ करते हैं वो मंत्र अंधन तम ये असंभूति तथो ततो इव इवते समो जू संभूतिया रता तो, देखो वेद का जो अंतिम भाग होता है ना वो सार सार निर्गलित अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए होता है ऋग्वेद में दस मंडल हैं उनमें दसवा मंडल जो है दसवा मंडल है। वो एकत्व का, शांति का प्रतिपादक है और समानी व आकृति ही समाना हृदया वहा, हम सब लोगों की बुद्धि हमारा निश्चय हमारा आकलन एक दिशा में चले और हम सब लोगों का हृदय एक साथ मिल जाए समान हो जाए समानी ब आकृति समाना हृदया निवाहा ऋग्वेद का जो अंतिम सूख् है ना अंतिम ऐसी शुक्ल यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है चालीसवा वो ईसावाद से उपनिषद है वेद का अंतिम भाग परम तात्पर्य व्योरपि दृष्टो तत्व नो तत्व दर्श भी वेदांत माने वेद का अंतिम भाग वेद का सार सार। तो एक ईसावाद से उपनिषद पर आप दृष्टि डालें क्या आश्चर्य है पहले कहते हैं कि सब में परमात्मा को देखो ये ईसावाद से उपनिषद की पहली शिक्षा जगत्य। है ईसावाद से मेदम मिदम सर्वामच जगत्याम जगत क्या जड़ क्या चेता क्या पशु क्या पक्षी क्या मनुष्य सब परमात्मा से परिपूर्ण हो रहा है ये ईसावासी उपनिषद का पहला उपनिषक दूसरा उपनिषद क्या है ते न त्यक् जब सब में ईश्वर है, है? नारायण तो ईश्वर ने तुम्हारे हिस्से में जितना दिया है उससे संतुष्ट करो ते न ईसा दत्ते न त्यक्ते ईश्वर ने तुमको तो जितना दिया है उतने में संतोष करो अथवा अथवा तेन कारण न त्यकते न त्यागे न त्याग पूर्वकम भूंजी था त्याग के द्वारा सबका प्रतिपालन करो किसी को तकलीफ मत होने दो भोग इतना ही करो जिससे दूसरे को तकलीफ न पहुंचे यह दूसरा उद्देश्य ऐसा वास्तव तीसरा उद्देश्य क्या है माँ गृह कश्यस आ, दूसरे के हक की जो वस्तु है उसको हड़पो मत एक और इसी में दूसरी बात है मागृह गीध मत बनो गृद्ध मत बनो कश्यवित धनम ये संसार में धन किसका है आ, माने इसका अर्थ भी यही हुआ कि धन के संबंध में ममता न हो और भोग से दूसरे को कष्ट न पहुंचे और सब में ईश्वर दृष्टि हो अच्छा और चौथी बात क्या आई चौथा उपदेश क्या है ईसा बात से उपनिषद का ये ने वे है कर्माणी जीजी जी, जी विषे समाहा समाह करो तो कई हमारे शहरी होने पर भी देहाती समझो क्योंकि आजकल देहाती शहरी का भेद करने का समय नहीं है बोला ये दुनिया में जितने उपद्रव हैं ये देहाती और शहरी का भेद करने से नीच और ऊंच का भेद करने से होता है कुछ लोग बड़े बड़े भोग करते हैं और कुछ लोगों को नहीं मिलता है तो उपद्रव होना अशांति होना स्वाभाविक हो गया ना तो उपनिषद जो होते हैं वो केवल सन्यासियों के लिए नहीं होते हैं सबके लिए होते हैं वो सब उपनिषद में केवल सन्यासियों की विद्या नहीं है उसमें संतानोत्पादन की विद्या भी है बोला उसमें ध्यान की विद्या भी है उसमें प्राणोपासना भी है है ना उसमें संपत्ति की प्राप्ति के लिए भी उपासना है सारी बातें उपनिषद में होती हैं, वो तो जो जिसका अधिकारी होता है वो उसको ग्रहण करता है तो चौथी बात ईसावास उपनिषद की यह है कि कर्म जो है उसको करते जाना चाहिए आलसी मत बनो अच्छा पांचवी बात उपनिषद में यह कही गई कि आत्म ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है यदि तुमने सब कुछ जान लिया और अपने आप को नहीं जाना तो अंधन पन की प्राप्ति होती है, है? छठे और सातवें मंत्र में बताया है कि ईश्वर कैसे परिपूर्ण हो रहा है ज़ेकं, ज़ेकं मनसो देवा सब में ईश्वर भरपूर है अंतर भी वही और भी वही वही और दो मंत्रों में बताया और फिर दो मंत्रों में बताया कि उस परमात्मा को जो आत्मा से अभिन्न देखता है उसको शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है और किसी से घृणा नहीं होता किसी से घृणा नहीं होती फिर ये दो मंत्रों में बात बताई है जस्तु सर्वाणी भूतानी आत्मन्यवान जस्मिन सर्वाणी भूतानि आत्मिवा भूत विजानता त्र को मोह का शोक एक पश्यता आठवें मंत्र में ये प्रसंग आया है? कि जो परमात्मा को जान लेता है सब शुक्रम कायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्ध म ये प्रसंग आया आठवें मंत्र में कि जो परमात्मा को जान लेता है वही कवि है वही मनीषी है, है वही सबसे ऊपर है वही स्वयं प्रकाश है और वही धर्म व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था सामाजिक मर्यादा नियम कानून बनाने का अधिकारी वही है सनातन धर्म की शुद्ध व्याख्या केवल वही कर सकता है या था शाश्वती विया समाभिया उसके बाद ये प्रसंग आया जो मंत्र आपके सामने है ये नवा मंत्र है वो सम्भूते संभव प्रतिषिध्यते अंध अंधन तम संभूति जे असंभूतिपासा वाक्य उपनिषद का बात करते हैं क्या मंगलमय मंत्र है